तस्य वंदे सर्थ श्री, तो श्री चैतन्य वंदेहम श्रीगुरोप कमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री, श्री, श्री, श्री रूप्र जात सहगण रघुनाथानित सजीव साद्वैतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य दीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री, श्री विशाखान्ता नमस्कृत्य नारायण नमस्क नरम चरोत्तम देवीं सरस्वतीम व्यास तय दीरये वंदेहमार नारायणाय नमः नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्य सरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपा पत्ता पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नम बोल सुवृंदावन बिहारी लाल की जय परमंगल माधव महोत्सव श्री, श्री जीव गोस्वामीजी द्वारा श्री किशोरी जी के राज्याभिषेक लीला का वर्णन करने वाले परम दिव्य प्रौढ़ ग्रंथ जिसमें पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कर कि श्री किशोरीजू अपने महल के बगीचे में आकर के विराजमान एक आम्र का सुंदर वृक्ष है उस वृक्ष का सुंदर चबूतरा है और उस चबूतरे पर श्री प्रिया आप विराजमान हैं आम्र वृक्ष के नीचे जितनी भी सखीगण सब श्री प्रिया जी की सेवा करने के लिए उस समय विभिन्न सेवा सामग्री लेकर के प्रया जी की सेवा करती हुई वहां विराजमान हैं और श्री ललता श्री प्रिया के साथ में कहीं परिहास करती हुई उस समय श्याम सुंदर के प्रेम को बढ़ाने वाली हंसी करती हुई विराजमान हो रही हैं और कह रही हैं बहाना बनाकर के बाईसवें श्लोक में त्वाम निभा्य सखी मंज मारोल्ला पल्लव कराग्र वल्लरी कृष्ण माभ दूरधरी कौत काय किल को अरी सखी देख ये आम की जो मंजरी है बल्लरी अम्रलता ये अम्रलता इसके ऊपर बैठी हुई है कोयल और कोयल के माध्यम से ये आम्र लता श्याम सुंदर को पुकार रही है श्याम सुंदर चल जी आओ इसओ यहां पर देखो श्री भ्रष्वान नंदनी बैठी हुई है ऐसा कहकर के ये आम की जो लता वो कोयल के स्वर के माध्यम से श्याम सुंदर को बुलाती है और श्याम सुंदर को बुला करके अरी सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि यह तेरी ओर से दौत्य करते हुए तेरी ओर से दूती बनकर के ये आम की जो लता है ये दूती बनकर के श्याम सुंदर को बुला रही है इसी बिंब को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं पंक्ति में देखें कि त्वाम निभा अरी सखी इस आम्रमजरी ने तुझको देखा तुझे निहारा और तुझे निहार करके अली सखी मंज लोल पल्लव करामजरी वायु के द्वारा मंद स्वगंध जो वायु है मारुत उस मारुत के द्वारा चंचल इसके पत्ते नहीं है मानो पत्तों के द्वारा अपनी डालियों को हिलाकर के पत्तों को हिलाकर के ये आम्र मंजरी रूपी आम्र लता रूपी मंजरी नहीं लता आम की लता रूपी ये जो सखी है दूती ये अपनी डालियों को हिला करके मानो हाथ को हिला करके शाम सिन् से कह रही है आ जाओ आ जाओ जल्दी यहां आ जाओ इधर आओ इधर ऐसा कहकर के पकड़ रही है तो डालियां नहीं हिल रही हैं मानो ये हाथ का इशारा कर रही है और इस आम लता के ऊपर विराजमान है कोयल वो कोयल कुहू कुहू करके जो बोलती है वो बोल नहीं रही है मानो वो कोयल कह रही है आम लताई कह रही है कोयल के माध्यम से कि हे श्याम सुंदर इस ईशोर ईशोर इस, और, इस, और, इस और आ जाओ देखो तुम जिनको ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी स्वामनी यहां पर विराजमान है ऐसा कहती हुई विराजमान हो रही है ये ललताजी किशोरी जी के साथ में परस कर रही है तो कृष्णम आवहयति ये कृष्ण को बुला रही है दूरधीश्वरी अब ये जो लता है अम्र लता ये दूरधीश्वरी दूर तक देख सकने में समर्थ है क्यों ऊंची है तुम तो नीचे हो परंतु तो ये लता ऊंची गई है और ऊंचे होने के कारण ये दूर तक देख सकने में दूरदर्शनी ये लता है और ये तुमको देख करके श्याम सुंदर को देख करके श्याम सुंदर को तुम्हारे पास में बुला रही है कौतुकाय कौतुक करने के लिए कोई अपूर्व कौतुक जो है वो कौतुक को करती हुई ये लता बुला रही है दोबारा सुन ले क्या तुम निभाले हे श्री राधिका अली सखी तुझे देख करके इस लता ने तुझे देखा और मंज मारोतोल लोल जब सुंदर वायु चलती है तो वायु से ये लता की डालियां हिलती हैं मानो ये अपने हाथों से श्याम सुंदर को बुला रही है तो लोल पल्लव वही कर कराग्र हैं वही मानो इसके हाथ हैं जिनसे ये आम्र की बल्लरी कृष्णम आभि कृष्ण को बुला रही है दूरधेश्वरी ये लता दूर तक देखने वाली है कौतुकाय और वो श्याम सुंदर को बुला करके तुम युगल के अपूर्व प्रेम का दर्शन करना चाहती है कौतुक का दर्शन करना चाहती है बुला कैसे रही है बुल कोकिल कले कोकिला जो है उनके स्वर के माध्यम से यह तुम शाम सुंदर को बुला रही है आगे कह रही है कि तेन तेन बचस योजताम नर्मणा ललित या राधे काम वीक्ष सस्मित मुखम विशाखया तथ पतो नरपृथी ऐसे ललिताजी ने जब गुदगुदाया श्रीकिशोरी जी को तो श्री किशोरुजी के श्रीमुख के ऊपर अपूर्व उत्कंठा के भाव हा प्यारे कहा है आते होंगे ये कोई बुला रही है तो श्याम सुंदर शायद इस तरफ अभिसार करेंगे ऐसा विचार करके श्री के मुखमंडल के ऊपर जो उत्सुकता आई उस उत्सुकता से युक्त होकर के श्री स्वामी विराजमान हुई अब उनकी उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि तेन तेन बचसे बच योज ऐसे श्री ललता विभिन्न वचन कहती हुई ये तो एक उदाहरण दिया ऐसे बहुत सारे बचन श्री ललिता ने उस समय कहे होंगे उन बचनों से योजता जो पर्यास करने में बड़ी कुशल हैं और परस भी केवल हंसी का ऊपर ऊपर से दिखने वाला परहास नहीं है वो परस भी कहीं उसके भीतर जो त्पर्य है परसेप्शन है वो परसेप्शन जो तात्पर्य है वो तात्पर्य कहीं श्री युगल सरकार को परस्पर मिलाने का तात्पर्य ही उसमें एकमात्र विराजमान है तो योजता नर्मणा परिहास युक्त श्री ललता विभिन्न विभिन्न वचनों के द्वारा जब श्री राधिका के हृदय में उल्लास को बढ़ा रही है तो ललित आप राधे सस्मित मुखम श्री राधिका उस समय कहीं उल्लसित मुख वाली होकर के विराजमान हुई और जैसे ही श्री राधिका आनंदयुक्त हो करके विराजमान हुई उस समय विशाखया तन मनोरथ पथो निर श्री विशाखा जी ने आगे श्री राधिका के हृदय में जो मनोरथ था उस मनोरथ को प्राप्त करने के मार्ग को सबके सामने खोल दिया श्री राधिका के हृदय में जो मनोरथ था उस मनोरथ को प्राप्त करने के मार्ग को सब सखियों के, के, के सामने भी उजागर कर दिया जो बात गोपनीय थी पर्यास में कही जा रही थी उसी बात को श्री विशाखा जी ने सारी क्योंकि सब सखी अंतरंग हैं और गुड़ रहस्य को जानने वाली है उन सारी सखियों के सामने श्री विशाखा ने उस भाव को खोल दिया है उस मार्ग को खोल दिया दोबारा सुनने कि तेन तेन बचसा इस प्रकार श्री ललिता ने विभिन्न वचनों का प्रयोग करते हुए जब श्री राधिका के हृदय में जो भाव है उस भाव को कहीं योजित मन जगाया उन भावों के साथ में श्री ललता जब मिलती हुई विराजमान हुई नर्मणा परंतु मिल रही है छपा करके प्रयास के माध्यम से मिलती हुई विराजमान है अजी हंसी वक्त तो थी कि सखी ये आम की जो लता है वो अपनी डालियों को नहीं हिला रही है मानो ये ये तरफ से दूती बन करके को बुला रही है तो परिहासी हुआ श्री के साथ में और राधारानी इस बात को सुनकर के एकदम उत्सुक हो गई और उनके हृदय में जो भाव आया तो उस भाव को देख करके तो श्री ललता ने परिहास करके विभिन्न वचनों के साथ में बचनों के द्वारा हंसी करके जब श्री राधिका को श्याम सुंदर के भाव के साथ में अत्यंत अत्यंत जोड़ा और साथ अपने उनके हृदय के भाव को बाहर प्रकट कर्वा, बाहर प्रकट प्रकट करवा करवाना चाहा चाहा और करना तो श्री के मुख में वो भाव कहीं सामने आ गया तो वीक्ष सस्मित मुखम श्री राधिका को सस्मित मुख उनका दर्शन करके राधिका के मुख का दर्शन करके विशाखे तन मनोरथ पथो नरक पृथी श्री विशाखा बड़ी चतुर सी विशाखा ने श्याम सुंदर के मनोरथ का जो मार्ग था उस मनोरथ के मार्गों को पृथ्वी माने उसकी प्रथा प्रथा माने उसको सामने व्यापक करके सबके सामने उद्घाटित करके रख दिया पृथ्वी माने उसका उद्घाटन कर दिया राजका के हृदय का जो भाव है उसको विशाखा खोलती हुई विराजमान हो गई श्री विशाखा राधा रानी से हंसी करती हुई कह रही हैं बोले अली सखी एवं व्रता एवत् हसीष्य सी बोले अली सखी कोई भी ब्रज की गोपी ऐसी नहीं है जो तेरी हंसी उड़ाए क्योंकि तू तो भाई ब्रज में बड़ी भारी पतिप्रता मुकुटमणि हो करके प्रसिद्ध है ये जो वचन है यह विपरीत लक्षण में है कोई अर्थ कहा जाए हाँ तुम तो बड़े सीधे हो तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो तो अब कहा गया है कहना यह है कि तुम कुछ नहीं जानते हो परंतु ऊपर से कहा जाता है काकू में हा हा हाँ, तुम तो बड़े भोले हो तुम तो बड़े साधु हो कहना है असाधु परंतु तो ऊपर से कहा जाएगा साधु ऐसे ही श्री ललता श्री विशाखा की श्री विशाखा जी श्री राधा रानी के साथ में प्रयास करती हुई बोल रही है बोले अरे सखी तू चिंता मत कर चिंता मत कर कोई तेरी हंसी करेगा क्या क्योंकि तू तो पतिब्रता रूप में तेरी ख्याति सारी ब्रुज प्रदेश में ब्रुज में पूरे वृक्षौराशी कोष में खूब होकर के विराजमान तेरी ख्याति तो पूरे विश्व में खूब होकर के विराजमान तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं हम सब विदम माने हम सब सखीकर अच्छी तरह से जानती हैं कि शतधा दड़भ इस बात को हमने एक बार नहीं देखा है सैकड़ों सैकड़ों बार इस बात को हमने देखा है अरे श्री राधे का तू तो दृढ़व्रता तू अपने पात्र वृत्ति में परम परम दृढ़ है और संकेत क्या करना चाह रही है अर्थ क्या निकल रहा है कि तू कोट कोट पात वृत्ति का त्याग करके शाम सुंदर में ही एकमात्र दृढ़ व्रत होकर विराजमान है ये विपरीत लक्षण में काकू के द्वारा ये अर्थ निकल रहा है कि विद् एव शा दृढ़ हाद्य बत का हिष्य सी और यहां पर तो कोई जितनी भी सखीगण है इनमें कौन तेरी हंसी करेगा इसका मतलब है कि ये सारी जितनी भी सखीगण है ये भी श्री श्याम सुंदर तुम्हारी प्रीति में ही एकमात्र आसक्ति रखने वाली है इसलिए ये हंसी भी नहीं करेंगी परंतु तो पर्यास में कार्य बोलो यहां पर कौन हंसी करने वाला है हम लोग तो हंसी करने वाली नहीं है अर्थात हम सब तुम दोनों के मिलन की ही निरंतर निरंतर अभिलाषा करने वाली होकर के विराजमान हैं इसलिए इन सखियों में कोई तेरी हंसी करेगा नहीं तो अद्य बत का हसी हसी हम सखियों में कौन ऐसी है जो तेरी हंसी उड़ाएगी ऐसा कोई तेरी हंसी उड़ाएगी नहीं हमारा तो तात्पर्य ही तुम दोनों को मिलाना है ये तो भीतर का भाव और ऊपर से है कि हम सब तो तेरे पात्र को जानती हैं हम क्या तेरी परिहा तेरी हंसी करेंगे क्या हम तेरी के तेरा क्या अपमान करेंगे क्या संग्रहण सखी भूषणोचताम कांत कांत नव माधवी ततिम अरे सखी संग्रहण अब तू एक काम कर हो गई होगी सारी बात संग्रहण सखी भूषणोचताम श्याम सुंदर को सजाने के लिए श्याम सुंदर को धारण कराने के लिए तुम एक काम करो इस समय पुष्पों का चयन करो और पुष्पों का चयन करके माला गूंथो माला गूंथ करके उस संकेत माला को श्याम सुंदर के पास में भिजवाओ यह श्री विशाखा उस समय उपदेश देती हुई विराजमान है श्री प्रिया जी से कह रही हैं कि अभी सखी तुम पुष्पों का चयन करके उनको अपने हाथ से माला गूंज करके अब ये माला जो है यह सर्वदा सर्वदा संकेत को प्रदान करने वाली होती है माला एक संकेतात्मक प्रतीक होकर के विराजमान है कि तुम अभिसार करो प्रायः श्रीमंद महाप्रभु या कोई भी भक्तगण कोई भी कार्य करने के लिए विराजमान हो तो सब जगह ज्ञा माला ही धारण की जाती है श्री ठाकुर जी की मंदिर से जो माला आए और वो माला यदि कोई धारण करा दे तो इसका मतलब है आज्ञा हो गई अब इस कार्य को प्रारंभ करो महाप्रभु भी जैसे दक्षिण यात्रा करने के लिए जाना चाहें ब्रिज यात्रा करने के लिए जाएं तो उस समय जगन्नाथ जी के कोई सेवक आकर के महाप्रभु को माला दे उस माला का नाम है आज्ञा माला आज्ञा माला माने हाँ अब काम शुरू किया जा सकता है प्रभु की आज्ञा हो गई तो श्री किशोरी जू भी अपने हाथ से माला गूंथ करके यदि श्यामसुंदर को भिजवाएं तो वो हो गया रस में लीला में एक संकेत कि प्यारे आप ये माला जिसने भिजवाई है उसके पास में आप आगमन करो ये माला संकेत माला जो है वो संकेत माला श्री किशोरी जी प्रात काल के समय भी संकेत माला वृंदा जी के द्वारा श्याम के पास में भिजवाती हैं श्री धनिष्ठा के द्वारा श्याम के पास में भिजवाती हैं और सायंकाल भी यह संकेत माला इसको श्री के हे श्याम आप वृंदावन रास मंडल में कृपा करके पधारो यह संकेत की माला श्री वृंदा के द्वारा श्याम के पास में भिजवाती है तो उसी के लिए आश्री विशाखा जी आदेश प्रदान करती हुई कह रही हैं है संग्रहण सखी भूषण को सजाने के लायक जो श्रेष्ठ पुष्प हैं उन पुष्पों का तुम संग्रह करो कांत कांत नव माधवी तंत कांत, कांत श्याम सुंदर के श्रीअंग पर जो अत्यंत अच्छे लगे यमक अलंकार का प्रयोग है कांत माने कृष्ण कांत मने अच्छे लगे कृष्ण को जो अच्छा लगे ऐसी माधवी की पुष्प, पुष्प मालिका को माधवी के फूलों को तुम चुनो अरी सखी तेरी कोई हंसी नहीं करेगा हम सब तेरे जड़ को जान रही है श्रेष्ठ में भाव है भीतर काकू में भाव है कि हम सब जान रही हैं कि तू श्याम चुंदर में ही एकमात्र सकते हैं इसलिए हंसी की बात तो छोड़ हम कह रही हैं कि अब तू वृंदावन में पुष्प चयन कर और पुष्प चयन करते हुए अपने हाथ से माला गूंथ करके तू श्याम चुंदर के पास में माला को भिजवा ये कहने का तात्पर्य हुआ दोबारा सुन ले के विद में एवं शतधा दृढ़ हम अच्छी तरह से जानती हैं कि तू श्याम सुंदर में ही एकमात्र वृत अन्य प्रीति धारण करने वाली होकर विराजमान है तो आमेहा हसीष्यसी अली सखी हम सखियों में तो कोई तेरी हंसी करेगा नहीं इसलिए लज्जाशीलता का त्याग कर सची सखियों सखी कहीं हंसी न करें इस संकोच का तू त्याग कर संग्रहण सखी भूषितम री सखी श्याम सुंदर को सजाने के लायक नव माधवी ततिम नए माधवी के पुष्पों को तू संग्रह कर कांत कांत और वो तेरे द्वारा सजाई गई माला वह श्री श्याम सुंदर को अत्यंत अच्छी लगेगी देव पूजन मिशेण भाविनी साचित्य कुशमानताम्य थो ऐसे गुरकला गुरु व्यधा गुम्फितम पुलतांगम इंगित ऐसा जब कह गया उस समय श्री राशेश्वरी लालमीजी ने प्रिया जी ने श्यामा जी ने देव पूजन विषेव बोले हा हा मुझे भी तो इस समय कहीं संध्या पूजन करना है देव पूजन के लिए सायंकालीन पूजन के निमित्त पुष्प तो चाहिए तेने अच्छी याद दिलाई ऐसा कहकर के देव पूजन मिशे देवता के पूजन के बहाने से भाविनी माने परम परम भाव वाली उन श्री विश्वानंदिनी ने सा विचित्र कुमानी ताम तान व्यथा तो उन्होंने उन विविध जो पुष्प हैं उन विविध पुष्पों को उस समय चुना और बिल्कुल पुष्पों को चुनकर के अथ प्रे प्रेसे गुरुकला गुरु व्यधार श्री पुष्पों को इस प्रकार चुना जिनको श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक धारण करे प्रेसे माने प्री प्रीतम श्याम सुंदर गुरुकला गुरु हु श्याम सुंदर कैसे हैं बोल गुरुकलाओं में परम परम गुरु होकर के विराजमान हैं श्रेष्ठ कलाओं में परमपरम गुरु होकर के श्री श्यामचंद्र विराजमान हैं उन श्री प्रेम प्यारे के लिए उन पुष्पों को भिजवाया और गुरु कला गुरु महा महाकला गुरु उन श्री श्यामचंद्र ने व्य माने उन पुष्पों को धारण किया श्री प्रिया जो गुरकला गुरु हुई राधा नानी के लिए है उन गुरकला गुरु माने उन श्री संपूर्ण कलाओं में गुरु उन श्री राधा नानी ने प्रेम से माने प्यारे के लिए उन पुष्पों को इकट्ठा किया अभी भेजा नहीं है उनको श्यामचंद्र को धारण कराने के लिए इकट्ठा किया है तो प्रेम से माने प्यारे के लिए गुरकला गुरु सारी कलाओं में परम गुरु श्री राधा नानी ने व्य उन पुष्पों को धारण किया पुष्पों को चुना गुम फितुम पुलकितंगम इंगित पुलकित अंग वाली होकर के उन्होंने उन फूलों को चुना और उन फूलों को चुन करके इंगितम इंगितम संकेत माला को तैयार किया जैसे आज्ञा माला होती है ऐसे लीला में यहां संकेत माला है उस संकेत माला को श्रीप्रिया ने ग्रहण किया संकेत माला अपने हाथ से श्रीप्रिया बनाने के लिए विराजमान हुई दोबारा सुन लें कि देव पूजन मिशेणों अली सखीत ने ठीक कहा मुझे भी संध्या देवी की पूजा करनी है ऐसा कहकर के देव पूजा के बहाने भाविनी माने परम उन श्री राधिका ने सा कुस्मानी कुमानी उन फूलों को श्री राजा ने चुना और, से और उनको श्री प्यारे को धारण कराने के लिए गुर कला गुरु सारी कलाओं में मुकुटमणी जितनी कलाएं उनमें परम प्रवीण उन श्री भुष नंदिनी ने व्यधात गुम्फितुम उनको गूंथने के लिए एक स्थान पर व्यधात् माने संग्रहित किया प्राप्त किया पुल तांगी, पुल तांगम, वे पुलकित अंग वाली होकर के विराजमान हैं इंगितम वो माला इंगित की माला है अर्थात संकेत की माला है तो श्री किशोरी जी ने संकेत माला तैयार करने के लिए पुष्पों को एकत्रित किया अब पुष्पों को एकत्रित करके जो श्री प्रिया झोली में फूल लेकर के आप विराजमान हुई फूलों को चुनती जा रही हैं और चुनते हुए फूलों को इकट्ठा करके जो विराजमान हुई उसी समय नव दासी जो ने तुरंत ही वहां पर एक श्वेत चांदनी बिछा दी श्वेत चादरा उसको बिछा दिया है श्री प्रिया श्वेत चादरा के ऊपर आप आकर के विराजमान हुए और अपनी झोली उसको खला करके वहां पर फूल का ढेर लगा दिया तो आस्त्रतम कुसुम तूलिका सनम उस समय सखियों ने फूलों के लिए आस्त्रतम माने बिछा दिया कुसुम तूल का आसनम जहां जिसमें फूल कड़े हुए थे ऐसे ही एक आसन को वहां पर बिछा दिया मैंने एक चांदनी जिसमें फूल चित्र थे मैंने एक सफेद चांदनी उस चादनी को एक गलीचा को वहां पर बिछा दिया तो आष्टतम कुसुम तूल का सनम फूल की जिसमें तूल का फूल के चित्र बन रहे हैं ऐसे आसन को बिछा दिया दास का भी दासियों ने उस समय बिछा दिया और अभी सामने के साथ में शीघ्रता के साथ में उन्होंने आसन बिछा दिया विभ्रमेण तद असौ अभूषित और उस समय श्री विश्वानंद ने बड़ी विभ्रम के साथ में नजाकत के साथ में लचकती हुई श्री विश्वानंद ने धीरे से आकर के उस आसन के ऊपर विभ्रम पूर्वक आप आकर के विराजमान हुई विश्वानंद ने उस आंगन के ऊपर कैसी लग रही है उस हरे कृष्ण आसन के ऊपर श्री विश्वानंद ने कैसी सुशोभित हो रही हैं उसके लिए एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे गांग नीरम इव पीत पद्म जैसे गंगा जी के जल के बीच में एक सोने की पद्मिनी शोभा को प्राप्त हो रही है तो वो सफेद आसन वो तो हो गया गंगा जी का जल गंगा जी की धारा और श्री विश्वादी कैसी हो गई है बोल विश्वानंदी लग रही हैं जैसे बेअपूर्व स्वर्ण कमल हो रहा हो तो जैसे गंगा में कोई स्वर्ण कमल खिला हो इसी प्रकार श्री राधे का उस समय आनंद पूर्वक उस के ऊपर आकर के विराजमान हुई हैं है कुसुम तूल का सनम कुसुम माने फूल जिसमें कड़े हुए हैं तुल का माने ऐसा एक सूती जो आसन है वो सूती आसन तुल का मनिका मान सूती जो आसन है उस सूती आसन को उस समय बिछा दिया गया कुसुम तुल का सनम सुंदर फूलों वाला सुंदर एक आसन एक उस समय बिछा दी गई है। दास भी दासियों के द्वारा अभिता चारों परम संभ्रम के साथ में शीघ्रता के साथ में एक आसन को बिछा दिया और विभ्रम में श्री राधे का उस समय परम विभ्रम के साथ में परम आनंद के साथ में वहां पर आकर के विराजमान हुई तथा अभूषत राधे का उस आसन को सुशोभित किया श्री विश्वानंद ने आप बीच में आकर के बैठी हैं अपनी झोली में जो पुष्प थे उन पुष्प को डाला सखियों ने भी जो पुष्प चयन किए उनको भी सबको मिलाया है आज श्री राधे का ऐसी सुशोभित हो रही है मानो गांग नीर गंगा जी के नीर में जल में मानवपीत पद्म कोई स्वर्ण पद्म नहीं विराजमान हो रही हो उसी समय कोई दासी सुंदर डलिया लेकर के आई है और उस डलिया में से सुंदर सुई डोरा उनको निकाल करके पो करके श्री भुष को उस समय प्रदान किया और श्री स्वामी अपने हाथ से फूल गूथ रही है कैसी सुंदर शोभा माला गूंथने की श्री प्रिया जी की जो शोभा वो दिखा रहे हैं सभ्य पाणती सूत्र सीवनी। श्री प्रिया ने बाएं हाथ में सूत्र सीवनी बाएं हाथ में सुंदर सीवनी माने सुई सूत्र माने धागा पोवी हुई जो सुई है उसको बाएं हाथ ने ग्रहण किया और बाएं हाथ को ग्रहण ग्रहण करके करके उस सुई डोरा इनको कुष्माने राधिका उसमें धीरे धीरे जो बड़ी फूल पौने की सुई है उसमें एक एक करके फूल जो है उनको साधता उनको सरकाती हुई चली जा रही हैं उन फूलों को पोती हुई चली जा रही हैं, है सारेताने सारे है। माने सरका रही हैं कुमानी राधिका उन पुष्पों को सरकाती हुई विराजमान हो रही हैं और गुम्फती इतर करेण लीलिया और दूसरे हाथ से लीलापूर्वक उनको गूथती जा रही हैं। फूलों को दूसरे हाथ से लेकर के माने दाहिने हाथ से लेकर के सारितानी माने टटोल टटोल करके उनको चुनती हुई और उनको गूदती हुई चली जा रही हैं सारितानी माने उनको हला करके सारित माने फूलों को जैसे धरती में ढेर जो लगा हुआ है उन, उनको सरका करके और उनमें से श्रेष्ठ फूलों को लेकर के श्री राधिका गुम्फती इतर करेण दूसरे हाथ से माला में पोती हुई चली जा रही है लीलापूर्वक गुम्फतिस्म सुरनाम मनान सिचो मानो जितनी भी सखीगण उन सखी गणों के मन को ही गूंसती हुई चली जा रही हैं आज सुमन को नहीं गूथ रही हैं मानो सुमन को ही सुंदर मन को ही गुंसती हुई चली जा रही है सखियों के भाव उनको ही गुंसती हुई जैसे चली जा रही हैं नहीं है मानो सखियों के विभिन्न भाव ही विराजमान हैं और उन भावों को गुंती हुई चली जा रही है बड़ी सुंदर शोभा है कि सभ्य पाणी सभ्य माने बाया बाय पाणी माने हाथ में ध्रत सूत्र सिवनी डोरा पुबी हुई सुई उसको श्रीप्रिया ने पकड़ रखा है और साधमान राधे का श्री राधे का फूलों को हिला हिला करके उनमें से बढ़िया बढ़िया जो फूल हैं उनको लेती हुई विराजमान है और गुम्फती इतर करीण और दाहिने हाथ से इतर कर मान दाहिने हाथ से उनको सुई में पोती हुई चली जा रही हैं और गुम्फती मनान से चो मानो सूर्णा मन सखी गणों के मन को ही घूसती हुई चली जा रही हैं। शोण पाण मुकल पुण्ड्रक मंडते पटु यद्यदेतया तखर सोम सोम सीम भाक अभ्यगात उदय वृक्ष लक्षण अब फूलों को पो करके माधवी लता के पुष्पों को पोया पर माधवी लता के पुष्पों को पोने के साथ साथ बीच बीच में लाल जो पौंड पुंडरक के पुष्प हैं पुंडरक कहते हैं वो लाल रंग का जो बड़ा फूल होता है गुड़हल का फूल पौंडरक पुण्डर गुड़हल का जो लाल फूल है उस लाल फूल को भी बीच में वे कहीं पोती हुई विराजमान हो रही है तो शोर्ण पाणे श्री प्रिया जी उनके श्रीहस्त भी लाल श्रीहस्त हैं परम कोमल श्रीहस्त शोर्णपाणी लाल माँ युक्त श्री प्रिया के श्रीहस्त हैं तो शोर्ण पाणे मुकुल उन अपने हाथों को मुकुल का आकार का बनाकर के मुकुल कहते हैं कली तो जब पोएंगी तो उस समय श्रीहस्त कली के आकार के ही बनकर के विराजमान तो लाल जो श्रीहस्त हैं वे कली के आकार के सुशोभित हो रहे हैं और ऐसे पाणी लाल श्रीहस्त रूपी कली के द्वारा पुंडरकम जो पुंडरक के पुष्प हैं गुड़हल के दोपहरिया के जो फूल हैं उन दोपहरिया के फूल को श्रीप्रिया ग्रहण कर रही हैं और मंडतेस्म पटु यद यदि में उनका था लगाती हुई ये माला को मंडित करती हुई विराजमान हो रही हैं, उनके थाक लगा करके बीच बीच में सुशोभित हो रही हैं, है परम चतुर्ता के साथ में परम सौंदर्य बोध और चतुर्ता के साथ में सौंदर्य बोध के साथ में उन पुष्पों को उस माला में यथा स्थान लगाती हुई विराजमान हो रही हैं, यद यद तया जिन जिन पौंडक के पुष्पों को या जिन जिन फूलों को श्री राधिका ने उस माला में लगाया नखर तर सी, भाग वे पुष्प श्री राधिका के नखर सोम सीम भाग नखर माने श्रीनख उन नख के नखी हो गए श्री का के नख नाखून नख जो है वो हो गए चंद्रमा तो वे पुष्प आज ऐसे श्री राधिका की उंगलियों के बीच में चोट के बीच में पकड़े हुए वे पुष्प ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कि मानो श्री राधिका के श्री नख वे तो हैं चंद्रमा और उन चंद्रमा के बीच में वो जो पुष्प उठाए हैं वे पुष्प ऐसे लग रहे हैं मानो नक्षत्र हों तो तत्व माने बेपुष्प तब नखर सोम सीम श्री राधिका के नखरूपी सोम माने चंद्रमा उनकी सीमा में आए हुए सीम भाक सीमा का सेवन करने वाले सीमा में आए हुए अभ्य उदय रुक्ष लक्षण आज उदित तो होते हुए वृक्ष माने नक्षत्र उनके लक्षणों को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं उदय होने वाले नक्षत्रों के लक्षण को प्राप्त करके वे श्री पुष्प विराजमान हो रहे हैं तो श्री प्रिया जब अपने लाल श्रीहस्त से स्वाभाविक ही लाल हैं मेहदी लगे हुए हैं तो और भी लाल तो श्री राधिका अपने स्वाभाविक लालमा युक्त जो श्रीहस्त उन श्रीहस्त से जब पुण्रक के पुष्पों को दोपहर गुड़हल के पुष्पों को जब उठाकर के में थाक लगाने लगाती हुई विराजमान हो रहे उठा करके मंड पटु बड़ी चतुराई के साथ में उसमें थाक लगा रही हैं और यद्यतया जिस जिस पुष्प को श्री राधिका ने ग्रहण किया आज प्रिया के तन नखर सोमसीम श्री प्रिया के नखरूपी चंद्रमाओं की सीमा का स्पर्श करते हुए वे ही सारे पुष्प विशेष रूप से गुड़हल के और भी जितने भी पुष्प हैं वे सभी पुष्प आज अभ्यत्मा ने उस शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मानो उदयत वृक्ष लक्षणम उदयत माने उदय होते हुए वृक्ष री कहते हैं नक्षत, नक्षत्र जैसे उदित होते हुए नक्षत्र जो है उनकी शोभा को वे प्राप्त करते हुए विराजमान हो गए प्रिया के नाखून हो गए चंद्रमा वो गुड़हल का जो फूल है वो गुड़हल का फूल उसकी अपूर्व शोभा वो मानो जैसे एक प्रधान चंद्रमा हो उदित होता हुआ चंद्रमा लाल रंग का और अन्य जो पुष्प हैं वो ऐसे लग रहे हैं मान छोटे छोटे अन्य नक्षत्र हो ऐसी शोभा को प्राप्त करके विराजमान हो रहे हैं तो आज प्यारी के नक्की सीमा को प्राप्त करके उदय वृक्ष लक्षण उदय होते हुए नक्षत्रों के लक्षण को प्राप्त कर रहे हैं उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया जैसे उप नक्षत्र की शोभा हो रही हो इतने में ही जितनी भी सखीगण प्रिया माला मालाभूंगी तो उस समय सब सखीगण उस समय सेवा करने के लिए विभिन्न सोंज लेकर के विभिन्न सामग्री लेकर के सजा दौड़ पड़ी ब्रिज में एक शब्द का प्रयोग होता है सखी सब सोंज सजा करके बैठी हैं तो सोंज का तात्पर्य है जितनी भी सेवा की सामग्री उसको सोंज कहते हैं सामान्य उसको सेवा सामग्री का नाम सोझ है तो सारी सौ सजा करके सारी सखीरण उस समय आई ब्रिज कवियों ने वाणी साहित्य में सौ शब्द का खूब प्रयोग किया गया तो अब सोच क्या क्या है वो सेवा की सामग्री कौन कौन सी है तत्व पुष्प कहीं पुष्प हैं, किसी के हाथ में फूल की थाली किसी मंजरी के हाथ में दासी के हाथ में जल का की झाड़ी है <coughs> किसी सखी के हाथ में मंजरी के हाथ में पू माने सुंदर सुपारी गिलोरी है कहीं वर्ण का माने तांबूल का बीड़ा है किसी ने कोई भूषण कोई आभूषणों का बंटा कलमदान लेकर के साथ में विराजमान है आभूषण का कलम लेकर के कोई सात में विराजमान है कोई व्यजन सुंदर पंखा लिए हुए हैं और कोई सारे सारिका कोई सारी और सारिका मने तोता मैना इनको भी लेकर के विराजमान है तो सारी सारका जो है छोटी सारी का नाम है सारी बड़ी जो मैना है उस मैना का नाम है सारे का। तो सारी सारिका लेकर के विराजमान है इनके नाम दिए हैं श्री राधा कृष्ण गुरुदेश दीपिका में सूक्ष्मधा और शुभा सूक्ष्मी और सुधा ये इन तोता को लेकर के आ, सारी सारिका को लेकर के ये विराजमान है श्री श्यामचंद्र के दो तोता हैं उनका नाम है दक्ष और विचक्षण और प्रियाजी की जो सारिकाएं हैं उनका नाम है सूक्ष्मधि और शुभा ये प्रिया जी की मैनाओं का नाम है तो सारे सारे का, सारी सारिका सारी सारिका लेकर के ये विराजमान हैं छोटी और बड़ी ये जोड़ा की जो दो मैनाए हैं उन मैनाओं को लेकर के शुभ बधुओं को लेकर के ये विराजमान हुई हैं तो भूषण बेन सारी सारिका सारी सारिका को लेकर के सूक्ष्मी और शुभा इनको लेकर के विराजमान है साधारण समय गृह सेविका ये दासीगण तुरंत ही सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई हैं सुंदरी समुदयम शिशेवरे और उस समय सुंदरी समुदाय श्री प्रिया जी की अग्रवर्तनी जितनी भी सखी गण हैं उन अग्रवर्तनी सखी गणों के साथ में श्री प्रिया की सेवा करने के लिए ये अनुगता जो मंदिरी गण हैं वे सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई हैं और इन्होंने सुंदरी समुदाय समुदाय मान समूह सुंदरियों के समूह का शिशेविरे सेवन करते हुए विराजमान हुई तो तत्र पुष्प पुष्प जल पूग माने सुपाड़ी वर्ण का तांबूल, भूषण माने आभूषणों का डब्बा सारी और सारे का ये सुभाष सूक्ष्म थी इनको आदरपूर्वक ग्रहण करके सारी मंजरीगण उस समय सुंदरी समुदायम श्री राधे का के समूह की सेवा करने के लिए उस समय विराजमान हो गई हैं तो साधरम समय सेवका सुंदरी समुदायम शीशे बेरे क्या सुंदर अनुप्रास वर्ण साम्यम अनुप्रासम वर्ण की जो समानता है उसका नाम अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर यहां पर प्रयोग हुआ है वर्ण साम्यम अनुप्रासम वर्णों की जो समानता है उसको अनुप्रास कहते हैं तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहां पर दिख रहा है जहां वर्ण की समानता वह की अनुर्ति है सादर समग्री सेवका सुंदरी सा सा सा, सा समुद्रि साध का मुख रुचा समम सखी दृतचकोर मिथुन अथाम उदिअपापेचरम लालसानुमति शांते क्षमा श्री कुछ कहती जा रही हैं। बोले अली सखी श्याम सुंदर की अच्छा लगेगा ना ऐसे कोई चर्चा उस समय श्री विशाखा जी के काम में श्री राधिका करती रही हैं कि सखी ये अच्छा लगेगा ना ये कैसा है इसको ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊ प्यारे की कैसे अच्छा लगेगा प्यारे क्या इसको स्वीकार करेंगे ऐसे कोई चर्चा व्याकुलता में श्री प्रिया समय सखी के साथ में श्री विशाखा के साथ में परम विश्रम्भ की पेटिका है सखी उनके साथ में कोई चर्चा कर रही है और श्री सखीगण उनके नयन ही चकोर बनकर के श्री राधिका के मुखचंद्र से निकलने वाले इन बचनों को और राधिका के मुखचंद्र की शोभा का पान करते हुए विराजमान स्वामी जी कुछ कह रही हैं उनके मुख का दर्शन भी करती जा रही हैं और साथ के साथ में उनके वचनों को सुनती भी जा रही हैं और लालसा पूर्वक उसका पान कर रही हैं पान तो वो जो लालसा है श्री सखियों की वो सखियों की लालसा कभी शांत नहीं होने वाली है इसी बिंब को अपंक्ति में कह रहे हैं ये एक सामान्य बिंब हुआ कि सखी किशोरी जी कुछ बोल रही हैं सखी सखीगण प्रिया का मुख दर्शन करती जा रही हैं उनको सुनती भी जा रही हैं उनके हृदय में अपूर्व लालसा उत्पन्न हो रही है परंतु ये लालसा ऐसी है जो कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है अर्थात प्रियाओं के सखियों के काम कभी भी इससे तृप्त होने वाले नहीं है निरंतर यही चाह रही है कि श्री प्रिया के मुख से ये शाम सुंदर की चर्चा हम सुनती रहे और श्री प्रिया जो है उनके मुख्य बात और उनके मुख्य रूप माधुरी का दर्शन करती हुई विराजमान पंक्ति देखें कि राज का मुख रुचा संबंध इन सखियों के दृ चकोर मिथुनई दृत चकोर मिथुनई श्री सखियों ने दृत चकोर मिथुनई अपने नेत्र रूपी चकोरों के जोड़े से श्री राधिका के मुख रुचा राधिका की मुक्की शोहा का पान किया चंदा और चकोर काव्यशास्त्र में इनकी प्रेमी प्रेम का के रूप में बड़ी प्रसिद्धि है चंदा चकोर ऐसे ही बादल और पपीहा इनकी बड़ी प्रीति है चकोर और चक चकवा और चकवी इनकी बड़ी प्रीति है तो यहां पर श्री राधिका का मुख हो गया चंद्रमा और श्री सखीगण इनके नयन ये हो गए चकोर चकोर के विषय में बड़ी प्रसिद्धि है कि चकोर जो है वो भले वो अंगारे चुग चुन लेगा परंतु वह अपने प्रिय का कभी त्याग नहीं करेगा चकोर अंगारे चुंग चुन अंगारे जो है उनको खाता है, कभी है, प्रसिद्धि व्यवहार में नहीं है प्रसिद्धि है है कि चकोर अंगारे खाता है और चंद्रमा का दर्शन करता है, चंद्रमा का दर्शन करते करते भले उसकी गर्दन टूट जाए परंतु फिर भी वह इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अपना आसन बदल ले चंद्रमा सामने उत्पन्न हुआ चंद्रमा घूमते घूमते पहुंचेगा पीछे तो वो गर्दन ही झुकाता रहेगा अपनी गर्दन को हो वो पूरा घुमा करके भले देखता रहेगा परंतु तो वो उसको इतना नहीं कि वो अपना आसन भी बदल दे चंद्रमा के विषय में ऐसा ये चकोर के विषय में चंदा चकोर की प्रीति के विषय में ऐसा कहा गया और चंद्रमा के अतिरिक्त और कोई चीज वो चंद्रमा की चांदनी कोई पिएगा और कोई दूसरी चीज नहीं पीता है कहते हैं वो अंगारा खा लेता है ये नई समरथ खगराज की करे चकोर आहार ये गरुण की यह सामर्थ्य नहीं है गरुण को सबसे ताकत माना जाता है परंतु गरुण भी चकोर के आगे फीके हैं गरुण अंगारे का आहार नहीं करते हैं परंतु चकोर अंगारे का आहार खा करके भी जीवित रहता है ये उसकी प्रसिद्धि है तो यहां पर वही बात कह रहे हैं राधे का मुखो रुचा समम सखी दृक चकोर मिथुन सखियों ने अपने नैन रूपी चकोर के जोड़े से मिथुन माने जोड़ा नैन रूपी चक, चकोर के जोड़ों से श्री राधिका के मुख की रुचा माने कांति उनका भी पान किया और अथक अमृतम राधिका के वचन रूपी अमृत का भी पान करते हुए विराजमान है तो वचन रूपी अमृत और राधिका की मुखचंद्र इन दोनों का पान कर रही हैं अब जब तक मेत्र भी देखे नहीं तब तक केवल सुनने से काम नहीं चलता है पूर्ण जो आनंद है वो तब आए जब वक्ता और श्रोता इनके नयन भी मिलते हुए हो सामने बैठे हों तो सुनने में जो आनंद आए और कोई यो ही, कोई रिकॉर्डिंग सुने तो रिकॉर्डिंग सुनने में वो आनंद नहीं आता है जो सामने साक्षात बैठने पे आनंद आता है उसी वो संकेत कर रही हैं कि राधिका का मुख का दर्शन भी करती जा रही हैं और उनके बचनों को भी ये सखीगण अपने नेत्र रूपी चकोर के द्वारा सुनती हुई विराजमान हैं तो अथामृतम उदगिरथ जो श्री राधिका अपने मुख से प्रकट करती हुई विराजमान है उस अमृत का भी ये सखीगण पान करती हुई विराजमान हैं। आज पपे इन सखियों ने पान किया पर पान करने पर भी सा लालसा न मत क्षमा इनके हृदय में जो लालसा उत्पन्न हुई वो लालसा कभी भी इनकी मति को इनकी इच्छा को शांत करने में समर्थ नहीं हुई दोबारा सुनने राधिका मुख रुचास सखियों सकी के नयन रूपी ही चकोर के मिथुन माने जोड़ों ने श्री राधिका के मुख्य शोभा के साथ उनके अमृतम उदग्रदी जो प्रकट होने वाला अमृत था उस अमृत का निरंतर निरंतर पान किया और पान करते हुए इनके हृदय में जो लालसा बढ़ी वो लालसा कभी भी न क्षमा इनकी बुद्धि को शांत करने में समर्थ नहीं हुई अर्थात उससे इनको संतोष नहीं हुआ ऐसे श्री किशोरी जो आ, माला गुस्ती जा रही हैं चर्चा हो रही है उसको सखीगढ़ दर्शन कर रही हैं राधिका के मुक्का भी दर्शन करते हुए विराजमान हो रही है आप कर्णपाले अलिबन नोता तन मुखाम्बुज बचो मधुमदा प्राप नैब विकृतिम तदा दुशो लाश मंग सपद व्यतन बतो अब इन सखियों की दशा कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अलिवन नतभूता इन सखियों की सखियों ने दासियों ने अपने सिर को झुका रखा है और इनके कर्ण पाली कानों के जो छिद्र हैं कर्ण की जो पाली हैं वो भी झुकी हुई हैं पाली कहते हैं कान के नीचे की जो लटकन है उस लटकन को कहते हैं कर्णपाली तो कर्णपाली कानों की जो पाली है वो अली के समान विराजमान है भ्रमर के समान विराजमान है और वे झुकी हुई है कर्णपाली अलीवन भौरे के समान ये इनके कान की लटकन झुक झुक रहे हैं और नतल भ्रुबा इनकी आंखें वे भी झुकी हुई होकर के विराजमान है और तन मुखाम्बुज बचो मधुन मजा और इन सखियों का तन मुखाम्बुज बचो मधुन मजा राधिका के वचनों को सुनकर के इन सखियों का दासियों का मंजरियों का मुखाम्बुज वह उन्मद होकर के विराजमान है परंतु इस रस का निरंतर निरंतर पान करने पर भी प्राप्त नैव विकृतिम कभी भी इनमें विकृति मान्य तृप्ति नहीं आई विकृति का तात्पर्य है कि अरुचि की स्थिति इनमें कभी भी नहीं आई विकार की स्थिति अरुचि की स्थिति इन सखियों सक्थी को कभी भी नहीं हुई तो प्राप नैव विक्रिम तदा दुश उस समय इनकी इनमें कभी भी विकृति नहीं आई और इनकी दृष्टि कैसी है बोल लाश्य भंग सपदन व्यतन बताओ उस समय दृष्टि सर्वदा सर्वदा लाश्य भंग मन नृत्य की भंगिमा को उत्पन्न करती हुई विराजमान हो रही है इनकी दृष्टि सर्वदा सर्वदा नृत्य कला करती हुई विराजमान हो रही है तो सखियों का वर्णन हो रहा है कि कर्णपाले अलेवन इनके कानों की लटकन भोरे के समान थी नत इनकी भोएं झुकी हुई हैं माने आंखें है मैने आखेंतुबा भोएं भी अपूर्व आश्चर्य के साथ साथ में झुकी हुई हैं और तन मुखामा के मुख कमल से निकलने वाले वचमानी जो वाणी उनके मधु में ये सब सखीगण उन्मत्त तो हो रही थी परंतु तो प्राप्त नैविकिम तदा इनमें कभी भी तृप्ति नहीं आई उत्पन्न नहीं हुई उसको निरंतर निरंतर सुन रही हैं और इनकी दृशह इनकी दृष्टि लांग सपद वेतन बताओ अपूर्व से नृत्य करती हुई आश्चर्य क्या होगा आगे क्या कहेंगी आगे क्या कहेंगी, आगे क्या कहेंगी? ऐसा कहकर के इनके आंखें सर्वदा सर्वदा लास्य नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं अब श्री राधिका इन गोपिका गुणों का श्रृंगार बन करके ये तो सखियों की दशा हुई अब श्री राधिका भी इन गोपियों का श्रृंगार बन करके बैठ गई हैं विराजमान हो गई गोपियों का श्रृंगार श्री राधे का ही गोपियों का श्रृंगार है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं कि हार बल्ल अभवत गुण श्रिया तास कुमकर्ण का गिरा कांचनांजन शलाके का रुचा कृष्ण भाव महसा शिरोमणि अब श्री राधे का गुण श्रिया राधे का अपने गुणों की संपत्ति के कारण इन सखियों की हार बल्ली अभवत हार की हार लता होकर के विराजमान हुई सखियों ने जो श्रृंगार धारण कर रखे हैं उस श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि इनका वास्तविक श्रृंगार कौन है बोले वास्तविक श्रृंगार इन सखियों का श्री राधिका की राधिका ही इनका वास्तविक श्रृंगार है यहां पर एक संदर्भ है जैसे श्री राधा रानी का वास्तविक श्रृंगार श्याम सुंदर ही हैं। वो श्री कविकर्णपुर उनके नामकरण की वो घटना सबको याद है कवि छोटे से बालक थे और जब कविकर्णपुर को श्री शिवानंद सेन महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी ले गए नवद्वीप से नदिया से जब जगन्नाथ ले जा रहे हैं तो एक छोटे से बालक को अपने बालक को भी ले गए श्री कविकर्णपुर का पुराना नाम था पुरीदास पुरी गोस्वामी की कृपा से ही आशीर्वाद से ये उत्पन्न हुए थे पुरी पूरीदास इनका नाम रखा था जगन्नाथपुरी भी है और पुरी श्री पुरी गोस्वामी जो गोस्वामी जो हैं उनकी कृपा से भी इनका नाम हुआ तो पुरी पूरीदास इनका नाम नाम था तो नाम तो था पुरी पुरीदास परंतु उस बालक को लेकर के जिस समय श्री शिवानंद सेन श्री महाप्रभु के पास में दक्षिण में जगन्नाथपुरी में पहुंचे और उस बालक को महाप्रभु के चरणों में लटा दिया महाप्रभु उस बालक को देख करके कह रहे हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहा पर तो वो बालक बोल नहीं रहा है महाप्रभु ने फिर कहा कृष्ण कहा कृष्ण कहा वो बालक बोला नहीं बार बार कह रहे हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहा महाप्रभु को आश्चर्य हो रहा है कि भाई मैं तो लताओं को भी कृष्ण नाम का उच्चारण करा दू लताएं भी नाच जाए जिसमें झारखंड में पधारे उस समय लताएं भी नाचने लगी तो मैं तो लताओं को भी कृष्ण नाम का उच्चारण करा देता हूं और ये बालक क्यों नहीं बोलता है ये कृष्ण नाम का उच्चारण क्यों नहीं करता है उस समय किसी संत ने कहा कि महाराज आपके मुख से इसने कृष्ण नाम सुना है और आपके मुख से जो कृष्ण नाम सुना उसको इसने गुरु मंत्र के रूप में अपने हृदय में धारण किया है और गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है षटकर्णी भिद मंत्र है जो मंत्र है वो छह कानों में कहने पर कहीं उसमें वो मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है वो तो गोपनीय परम धन है उसको छुपा करके मंत्र का प्रभाव क्या समाप्त होगा मान हमारे ऊपर जो प्रभाव है वो वस्तु को जो गोपनीय वस्तु है उसको छुपा करके रखना चाहिए हमारे प्रेम में अंतर आ जाएगा यदि उसका हम बहुत ज्यादा जो गोपनीय संबंध है उस संबंध को कहीं प्रकट करेंगे तो कहीं अंतर आ जाएगा इसलिए बालक मंत्र समझ करके उसको नहीं बोल रहा है श्री महाप्रभु कह रहे हैं नहीं कृष्ण नाम का तो उच्चारण किया जा सकता है ये जो मर्यादा है वो वैदिक गुरु मंत्र में है जहां पर बीज मंत्र हो इत्यादि उनमें यह मंत्र मर्यादा है नाम मंत्र में मर्यादा नहीं है और ऐसा कहकर के महाप्रभु ने अपने दाहिने अंगूठे को उस बालक के मुख में दिया बालक का स्वभाव है बालक के मुख में कोई भी चीज आएगी वो तो उसे चूसेगा ही तो श्रीमत महाप्रभु के अंगूठे को वो पूरी छोटा सा बालक वो चुसुर चुसुर चूस चुसर रहा है श्री नृसिवल्लभ गोस्वामी जी महाराज प्रवचन में कहते थे महाप्रभुर अंगपुष्ट बालक और फिर कहते महाप्रभुर अंगूठा चूसा छैला महाप्रभु के अंगूठा चूसा छैला होकर के ये विराजमान प्रभुर अंगूठ पुष्ट बालक अंगूठा चूसा छैला तो ये अंगूठ अंगूठा चूसा छैला होकर के विराजमान है तो ऐसी अपूर्णता विराजमान तो जैसे ही महाप्रभु के अंगूठे को चूसा महाप्रभ के कहो कुछ तो उस समय श्री कवि कर्णपुर के द्वारा मुख से पहली बार एक श्लोक निकला उस छोटे से बालक के चार पांच वर्ष का चार वर्ष का बालक है पांच वर्ष का और उसके मुख से एक श्लोक निकला कि निकलाय मक्ष महेंद्र मणिधामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरि जयती उन हरि की जय हो जो कि ब्रज सुंदरियों के, के आभूषण हो करके बिराजमान है बोले आभूषण कैसे हैं बोले शिवप्रिया नैनो में कजल धारण नहीं करती हैं मानो कृष्ण रंग वही नयनों में कजल हो करके विराजमान शुभ सो शिप्रिया अपने कान में कुबले जो नील कमल धारण करती हैं वो नील कमल नहीं है मानो श्याम सुंदर की रूप कान्ती ही इनके कान का कुबले हो करके कुलय मान कमल कानों का कमल बन करके विराजमान श्रो कुमार विराजमान है कुबले कुवलै मक्षजनम और उसे महेंद्र मणि धामा धामा कंठ में जो माला धारण कर रखी है वो नीलमणि की माला नहीं है मानो श्याम सुंदर ही इनके गले के हार बनकर के विराजमान काम के आभूषण श्री श्याम सुंदर नेत्रों का कज्जल श्याम सुंदर और हृदय की जो माला है वो भी श्याम सुंदर होकर के ही विराजमान इस प्रकार वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम श्री वृंदावन की जितनी भी तरुणी रण है उनके श्री श्याम सुंदर ही अखिल मंडन होकर के अखिल आभूषण होकर के विराजमान है तो श्याम सुंदर जो प्रिया आभूषण धारण करती है तत्वता तो वे आभूषण नहीं है तो के रूप को ही वे आभूषण के रूप में धारण करती हुई विराजमान हो रही है तो जैसे वहां पर वो संदर्भ दिया इसलिए श्री कवि कर्णपुर जी का नाम उन बालक का जो पूरीदास से उनका नाम कवि कर्णपुर हो गया क्योंकि अनेक अनेक बार कवियों के नाम उनके द्वारा दी गई कोई अद्भुत विचित्र एक अनोखी उपमा के आधार पर उनकी पहचान हो जाती है जैसे कालिदास के विषय में एक प्रसिद्धि हो गई ओम कालिदास बोले दीप शिखा कालिदास रघुवंश में उन्होंने एक उपमा दे दी कि जब इंदुमती स्वयंवर के लिए माला लेकर के जा रही थी जितने भी राजकुमार भी सब लाइन में खड़े हुए थे तो हर एक राजकुमार यह समझ रहा है कि शायद माला मेरे गले में पड़ेगी मेरे गले में पड़ेगी तो जिसके पास में आती है वो एकदम खुल जाता है चमकने लगता है पंत जैसे ही उसको छोड़ करके आगे जाती हैं, उसका चेहरा उतर जाता है तो उसकी शोभा वर्णन की कि जैसे कोई दीप शिखा जा रही हो तो जहां जिस महल की अटारी के पास में दीप सिखाएगी वो अटारी तो एकदम खिल उठेगी जब वो आगे बढ़ जाएगी तो वो अटारी जैसे अंधकार में डूब जाती है इसी प्रकार उस राजा के मुख फीके पड़ते हुए चले गए संचारिणी दीप शिखे व रात्रम व्यति आए पति बरासा राजेंद्र मार्गाट एव प्रद प्रपेदे वैवर्ण भावम सच भूमि पाल वो, वो राजा विवर्ण भाव को प्राप्त करके विराजमान हो गया तो वो इतनी मार्मिक तुलना उपमा थी तो कालिदास का नाम ही पड़ गया दीपशिखा कालिदास कर्णपुर का नाम ही पड़ गया कवि कर्णपुर क्योंकि तुलना बड़ी सुंदर थी शिवसो कुवलय प्रियाओं के कर्णपुर श्री कृष्ण ही इनके कर्णपुर हैं अर्थात कृष्ण नाम श्रवण करने की उत्कंठा इनके कान का आभूषण है कृष्ण ही इनके गले के हार हैं कृष्ण ही इनके नयनों के कज्जल हो करके विराजमान हैं तो ये उपमा इतनी सुंदर थी रूपक का इतना सुंदर प्रयोग था कि कवि कर्णपुर का महाप्रभु ने नाम ही रख दिया कर्णपुर ये तुम्हारा नाम हुआ तो ये वही वही भाव यहां पर कि श्री प्रिया का ऐसे ये सखीगण इनका पूरा श्रृंगार कौन है बोले सखीगणों का संपूर्ण श्रृंगार श्री राधा रानी ही है उसे वर्णन कर रहे हैं कि हार बल्ले अभवद गुणाश गुणश्रिया श्री राधिका अपने गुण की शोभा से इन सखीगणों की मंजिरी गणों की हार की वल्ली हो गई हार हो करके बिराजमान सखियों तो का हार श्री राधिका है तो अपने गुण श्रे गुण की कांति के कारण श्री राधे का ही इन सखियों के गले का हार है एक मुहावरा भी है गले का हार होना माने परम प्यारा होना गले का हार होना यह एक प्रवी है तो उसका मतलब होता है परम प्यारा होना तो श्री किशोरी जो अपनी गुण की शोभा के कारण इनके गले के हार है कुसुम कर्ण का गिरा श्रीराध का गिरा मैने अपनी वाणी से इन सखियों के लिए कुसुम कर्ण का कुसुम कुण फूल बनकर विराजमान हो गई हैं फूलों के हो गई और इन सखियों के लिए कांचन अन्यन शलाके का रुचा अपनी कांति के कारण रुचा माने कांति के कारण कांती के कारण, शोहा के कारण इन सखियों की आंखों के लिए ये कांचन अंजन शलाके का स्वर्ण की मानो काजल की शलाका होकर के विराजमान जिसके द्वारा ये अपने आंखों में सुरमा लगाती हैं वो आंखों में अंजन की शलाका होकर के श्री राधिका ही राधिका की कांति ही मानो इनकी आंखों का कज्जल होकर के विराजमान हो गई हैं और कृष्ण भाव महसा श्रोमणि और श्री राधिका के हृदय में जो कृष्ण के भाव है उस भाव के तेज के कारण ही ये ही श्री राधिका के माथे की मणि बन करके विराजमान हो रही हैं। अब ऐसे जब श्री प्रिया बात कर रही हैं, बात करते करते उस समय सारी सखियों के हृदय में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि अद्य किम बर सखी सुतम केशम कल्याम इथम मिथो नका अब ये सखी एक दूसरे की कानाफूसी कर रही हैं है कानाफूसी करती हुई सखियों की जो आ, शोहा है उसका वर्णन रहे हैं तो प्रमुदाओं की का स्वभाव होता है जैसे काना फूसी करके सखी सखी के मन में कुछ न कुछ बोलती रहती है ऐसे ही यहां पर ये सखीगण आपस में काना करती हुई कह रही हैं कि सखी सखी सुखाकृतम है कल्याण कान ने हाय सखी क्या हमारा ऐसा सौभाग्य होगा हमने क्या कोई ऐसे पुण्य किए हैं कि केशमंद कल्याण कान ने हम कब केशव को श्री वृंदा व्यवहार करते हुए वृंदावन व्यवहार करते हुए रास करते हुए हम वृंदावन में देखेंगे रास चत्वर के ऊपर श्री श्याम सुंदर का हम कब दर्शन करेंगे अब केशवे कहकर के कितना सार्थक प्रयोग है ये केशवे कह के ये दिखा रहे हैं कि जो प्रिया के बैनी को गूंसते हुए स्वाधीन नायक बन करके स्वाधीन भटिका के अनुकूल नायक बनकर के जो विराजमान होंगे उन केशव का हम कब दर्शन करेंगे तो केशव शब्द में श्याम सुंदर की अनुकूल नायकता और श्री स्वामी की स्वाधीन भटका दोनों स्वरूप प्रकट हो रहे हैं स्वामी दे रही है तो अनुकूल नायक और स्वाधीन भट्ट का इनका जोड़ा है तो केशव कहकर के दोनों की उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे केशव को कानून मानी श्री हृदारन में रासमंडल में कब हम देखेंगे केशवम कलेआम कब हम देखेंगे केशव कैसे हैं उनके लिए विशेषण देने हैं कि सुखाकृतम जो हमारी श्रेष्ठ सखी उनको सुखाकृतम उनको सुख प्रदान करने वाले हैं सुखाकृतम मान सुख देने वाले हैं ऐसे केशव को हम वृंदावन में कब देखेंगी इतम अत्र निहृतो मिथा ऐसा कहती हुई मैंने इस प्रकार काना फूसी करती हुई निरुतम मिथा निरुत माने एक दूसरे के साथ में गोपनीय रूप में काना फूसी करती हुई मिथा माने जब परस्पर ये सखीगण विराजमान हुई नका गंड मंड पुलकम भाशरे बता इन सखियों में किसने कौन ऐसी है नका ऐसी कौन है जो के गंड मंड पुलकम जो अपने कपूनों से कपून मिलाकर के अर्थात दूसरी कान सखी के कान में काना फूसी करती हुई रोमांचित होकर के बभाशरे माने वार्तालाप कर रही थी काना फूसी कर रही थी ऐसी कौन सी सखी नहीं है अर्थात सारी सखियों के हृदय में उस समय ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हम श्री प्रिया लाल के अपूर्व रास मंडल में इनके विलास का दर्शन करें श्री में इनके विलास का दर्शन करें और कब श्री श्याम प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान अब जहां सेवा की भावना आई वहां पर ही बीज बो दिया गया बीज क्या है कि श्री राधिका राज्य सिंहासन के ऊपर बैठे और श्री श्यामचंदर उनके छड़ीदार बन करके उनकी सेवा करते हुए विराजमान हो या उनके सेवक बन करके श्री की बेनी गूजते हुए विराजमान हो यह जो बीज है उस बीज का बपन यहां पर कर दिया गया ये जो मूल महाकाव्य है उस महाकाव्य का मूल जो कार्य है उस मूल कार्य का बपन यहां पर हुआ ऐसा सखियों के हृदय में सबसे पहले इच्छा आई कि हम श्री राधिका के राज्याभिषेक का दर्शन करें उसका बीज उनके वचन के द्वारा यह प्रकट हो गया है और आगे कह रहे हैं ताम कयाप हर लांतर व्यजित व्यंज नर्म रचितम व्यलोलेयर तंकजस्मदागम स्तर उत्संग संग, संग तिश्तालि में श्री राधिका उस समय भ्रमर के समान हो गई हैं और उस समय श्री का अत्यंत अत्यंत त्रातुर हो गई व्याकुल होकर के विराजमान अब उसका ही वर्णन कर रही है इन वचन के तान कयाप हर चाल पान लांतर व्यंजी ये जो वचन थे वो हरि की चपलता को श्री राधिका के हृदय में व्यंजित करने वाले थे कि श्री श्याम सुंदर मेरी बहनी भूत तो ये श्याम सुंदर की जो चपलता है उस चपलता को श्री राधिका के हृदय में प्रकट करने वाले नर्म रचित उन युक्त ये जो वचन हैं इन वचनों ने ताम व्यलोलया उन श्री राधिका को चंचल कर दिया दोबारा सुन ले ताम कयाप सखी चापलांतर व्यंज नर्म रचित उन श्री राधिका को किसी सखी ने चपल बचन कहने वाले बचनों से व्यलोलेय माने व्याकुल कर दिया सखी जब मधुर वचन कह रही हैं ऐसे बचनों ने किसी सखी के इन मधुर बचनों ने तो कयापी माने किसी सखी के इन बच्चनों ने हर बेंजी जो बचन भगवान की चपलता को प्रकट करने वाले थे ऐसे बचनों ने ताम माने उन श्री राधिका को व्यलो लिया आज चंचल कर दिया श्री राधिका व्याकुल होकर के विराजमान हुई अब राधिका की कैसी दशा हो रही है उसके लिए तुलना दे रहे हैं सीधा है बिल्कुल सीधा अर्थ सखियों के ये वचन ऐसे थे जिन्होंने श्री जिनमें परिहास छुपा हुआ था हरि की चपलता छिपी हुई थी कि श्री श्याम सुंदर अपने हाथ से बनी उठेंगे ये चपलता छिपी हुई थी और ऐसी चपलता को प्रकट करने वाले सखी के बचनों ने ताम बलोलेयत उन श्री राधिका को उत्सुक कर दिया क्योंकि रस की एक रीति है रस की प्रथम लहर उत्पन्न होती है सखी में दूसरी लहर उत्पन्न होती है राधिका में अर्थात श्री प्रिया जी में ढोरन उत्पन्न होती है रस की तीसरी लहर उत्पन्न होती है श्याम सुंदर में श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है और रस की चौथी लहर उत्पन्न होती है वापिस सखियों में अर्थात बे आनंद का अनुभव करती है सखियों के हृदय में युव सरकार के बिलास दर्शन करने की उत्कंठा पहली लहर इस लहर को के द्वारा जब सखी कृष्ण की रूप माधुरी का लीला माधुरी का परस में वर्णन करती है तो द्वितीय लहर उत्पन्न होती है श्री राधारानी में राधारानी में कहीं श्याम के प्रति धोरन झुकार वो उत्पन्न होता है फेवर लेने की भावना उत्पन्न होती है जब धुरन उत्पन्न होती है तो रस की तृतीय लहर वो उत्पन्न होती है श्याम में शाम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है और उस चंचलता के द्वारा युगल का दर्शन करके अपूर् से आनंदित होती हैं। तो ताम श्री राधिका को सखियों के व्यंज नर्म रचित श्री श्याम सुंदर की परिहास जिसमें छपा हुआ है ऐसे परिहास के वचनों ने श्री राधिका को व्याकुल कर दिया उत्सुक कर दिया उनके हृदय में रस की लहर द्वितीय लहर जगा दी सखियों में प्रथम लहराई, आई में द्वितीय लहर जग गई है जैसे पंकज से मरुता ग किसी कमल के पास में यदि माने वायु आए तो तदुत संग संग तृषता अलि में वो तो जैसे कमलनी खिल जाती है और तो जब कमलनी खिल जाती है तो अंग संघ प्राप्त करने के लिए जैसे आलिनी माने भ्रमर समूह भ्रमरी व्याकुल हो जाती है इसी प्रकार श्री राधे हो गई भ्रमरी श्याम सुंदर हो गए कमल और सखियों की वार्तालाप हो गई अपूर् रूप से जैसे हवा तो सखियों की वार्तालाप ने कमल को जब चंचल किया तो जैसे भोरा खिले हुए कमल को देख करके उनके ऊपर झुकता जुँग, है ऐसे ही श्री प्रिया की प्रिया ने लाल जी की वार्तालाप को जब सुना तो प्रिया खिली और प्रिया के खिलने पर जितनी भी सखी गण है उनकी वार्तालाप हो गई वायु सखियों ने व्तालाप के द्वारा श्री राधिका को उस समय भ्रमरी बनाया और वे राधिका श्याम सुंदर के मुख कमल की ओर उन्मुख होकर के ऐसा ध्यान में ही श्याम सुंदर के मुख कमल का ध्यान करके वे व्याकुल हो रही हैं और राधिका भ्रमरी के समान हो रही हैं और उस समय सारी सखीरण अपूर्ण रूप से वार्तालाप करके श्री राधिका को खिलाती हुई विराजमान हो रही है इसी को दोबारा देखने के हरिचापलांतर श्री श्याम सुंदर की चपलता का विचार जिसमें भरा हुआ है ऐसी चपलता को व्यंजित करने वाले सखियों के नर्म रचित पर्यास में कहे गए वचनों ने ताम व्यलोल उन श्री राधिका को व्याकुल कर दिया व्याकुल करना कैसा है कैसे है जैसे वायु का आगमन हो जाने पर कोई कमल खिलता हो और कमल खिलने पर जैसे नलनीगण उसके ऊपर विराजमान हो जाती हैं ऐसे सखियों की वार्तालाप से श्री राधे का उनका मुख कमल खिला श्री श्याम सुंदर में ढोरन उत्पन्न हुई और उन धुरन का दर्शन करके जितनी भी सखीगण सखीगण ही नलनी होकर के विराजमान हो गई हैं मन राधिका का मुख दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं और वे सब श्री राधिका का दर्शन करती हुई परम परम आनंदित होकर के विराजमान हो रही हैं ऐसे श्री प्रियालाल दोनों मिलने के लिए उत्सुक हुए सब सखीगण उस समय श्री राधिका के हृदय में अपूर्व से प्रेम को उत्पन्न करती हुई राजमान हो रही हैं अब श्री राधिका के हृदय में जैसे ही उत्कंठा उत्पन्न हुई अब श्री राधिका उनमें विरह आवेश आएगा और विरह आवेश में श्याम सुंदर से मिलने के लिए वे अनेक प्रकार के प्रहलाद वचन उस समय कहती हुई विराजमान होंगी बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय सुनताय गौ